टॉक प्रेम रंग रस ओढ़ चतरिया नंबर एट चौथा प्रश्न आप मेरे अंतर जामी क्या मेरे हृदय में मीरा और चैतन्य के से प्रेम के गीत फूटेंगे क्या उनकी तरह मैं पागल होकर नाच सकूंगा हरिहर्ष जो एक व्यक्ति की संभावना है वह सभी की संभावना है जो बुद्ध को हो सका तुम्हें हो सकता है जो मीरा को हुआ वह भी तुम्हें हो सकता है कैसा होगा इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती क्या रंग लेगा इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। क्योंकि मनुष्य कोई यंत्र नहीं है मनुष्य एक स्वतंत्रता है इसलिए मैं नहीं कह सकता कि क्या रंग होगा जब तुम्हारे फूल खिलेंगे तो जुही के होंगे कि गुलाब के होंगे कि चंपा के होंगे यह नहीं कहा जा सकता तुम मीरा जैसे नाचोगे महकोगे या महावीर जैसे मौन हो जाओगे यह नहीं कहा जा सकता इतना भर कहा जा सकता है कि फूल निश्चिंत खिलेंगे फूल खिलेंगे मौन के होंगे कि गीत के होंगे इस संबंध में भविष्यवाणी करने का कोई उपाय नहीं मगर उससे भेद नहीं पड़ता असली चीज खिलना है चंपा खिली कि चमेली खिली यह सवाल नहीं फूल पीले थे कि सफेद थे यह सवाल नहीं असली घटना है खिलना तुम्हारे भीतर जो छिपा है वो खिलेगा और इस जगत में दो ही तरह के लोग हैं पचास प्रतिशत व्यक्ति महावीर की तरह और पचास प्रतिशत व्यक्ति मीरा की तरह ये दो ही तरह के लोग हैं इसलिए कोई आश्चर्य हरिहर कि तुम्हारे भीतर मीरा जैसा नाच जगे क्योंकि पचास प्रतिशत संभावना वह भी है मगर बस पचास प्रतिशत दूसरी पचास प्रतिशत संभावना भी और यह मत सोचना कि महावीर का मौन मीरा के गीत से कुछ दीनहीन है न यह सोचना कि मीरा के गीत महावीर के मौन से कुछ कम है ढंग का ही भेद है मौन के भी फूल होते मौन का भी गीत होता है मौन का भी संगीत होता है नाद होता है चुप्पी भी बोलती मौन भी मुखर होता है कुछ बातें हैं जो मौन से ही कही जा सकती जिन्हें गाने का एक ही ढंग है चुप हो जाना तो यह मत सोचना कि मीरा या महावीर में कोई नीचा ऊंचा है मीरा का एक ढंग है उसके भीतर जो जन्मा वह शब्दों में अभिव्यक्त हुआ महावीर के भीतर जो जन्मा वो मौन में अभिव्यक्त हुआ अभिव्यक्त दोनों हुए दोनों खेले जो महावीर के मौन को समझ सकते थे उन्होंने महावीर के मौन को सुना और समझा और जो महावीर के मौन को नहीं समझ सकते थे वो उनके पास आया और देखा कि कुछ भी नहीं जो मीरा के गीत समझ सकते थे उनके भीतर मीरा के गीतों ने धुंझगा थी और जो नहीं समझ सकते थे उन्होंने समझा निर्लज लोक लाच खोके, के नाचती महारानी होके और यह ढंग अख्तियार किया जो नहीं समझ सकते थे वो मीरा को नहीं समझे जो नहीं समझ सकते थे वो महावीर को नहीं समझे जो समझ सकते थे वो महावीर को भी समझे मीरा को भी समझे लेकिन अगर तुम्हारे भीतर ऐसी सरसराहट मालूम होती हो कि मीरा तुम्हें आकर्षित करती हो आंदोलित करती हो तो हो सकता है तुम्हारी भी संभावना मीरा की तरह ही नाचने और गाने की मगर संभावना ही कहूंगा कल की बात हमें आज न तो कहनी चाहिए न कही जा सकती कल की प्रतीक्षा करनी चाहिए कल जो होगा शुभ होगा देवता के मौन से जब भीख मांगी नाद के मधुकलस मुखरित छंद पाए और कभी कभी उल्टा हो जाता मांगने गए थे मौन की भीख और मिले गीतों के मधुकलस देवता के मौन से जब भीख मांगी नाथ के मधुकलस मुखरित छंद पाए प्रभा मंडल है देवानिसी नाथ जिनके जब कभी देखा उन्हें द्रग बंद पाए नाचते उन्मत्त बनकल सूलधर जब फूल झरते सील संयम साधना के स्वेदक विज्ञान पदरज ज्ञान दास योगी यति उनकी कामना के है विरोधा भाष समरसता चरण दो छा उनकी परम प्रज्ञातीत माया मृतिका से भी मृदुल कोमल हृदय है वज्र दृढ़ ब्रह्मांड कांचन कांति काया श्वास के दो तार आकर्षण विकर्षण नींद में सतसृष्टियों का स्वप्न सर्जन अचल पलकों पर विकीरित लोक लीला प्रखर जागृति में प्रलय का घोर गर्जन मौन ऐसे देवता से भीख मांगो नाथ के मधुकलस मुखरित छंद पाए प्रभा मंडल हैं देवानिशिनाथ जिनके जब कभी देखा उन्हें द्रग बंद पाए और यह भी हो सकता है कि महावीर जैसे मौनी सदगुरु के पास बैठो और गीत फूटे और यह भी हो सकता है कि मीरा के गीत सुनो और मौन में डूब जाओ यह सब संभावनाएं मगर अगर तुम्हारे मन में अभिप्सा है प्रार्थना है तो उसे दबाना भी मत जो सहज हो जो तुम्हारा स्वच्छंद हो उसे प्रकट होने देना बीन मेरी मौन कब झंकृत करोगी प्रेम पाटल पुष्प प्रति में सत्य में सौंदर्य की आई निष्कलुष सुचित छबि मधुर में मैं झुका आराधना सा तुम वरद आशीष करतल ख्यान सिर पर धरोगी बीन मेरी मौन कब झंकरत करोगी प्रेम पाटल पुष्प में? रात्रि में तुम झिलमिलाती दूर की निहार कासी पंथ भूले बालद्रग में अश्रु की लघु तारी मैं भ्रमर तुम पंखुरी की छाए सी छहरा रही हो दूर होकर आंसुओं में और उतरी जा रही हो करुण लय की हूक को पिककूक की झंकारती तुम इस पुजारी कवि कुटी की अमर ज्योतित आरती तुम कब हृदय का तम हरोगी बीन मेरी मौन कब करोगी खोज में पथ धूल से भी फूल में चुनता रहा हूं पत्थरों के मौन से भी चरण ध्वनि सुनता रहा हूं मैं स्वयं के नयन जल में जलज बन पलता रहा हूं मरण जीवन पंथ पर गति प्राण बन चलता रहा हूं धर क्वणित पग मूकवाणी में रणित गति कब भरोगी, बीन मेरी मौन कब झंकृत करोगी प्रेम पाटल पुरुष प्रति में किए जाओ प्रार्थना बीन मेरी मौन कब झंकृत करोगी किसी भी क्षण विन झंकृत हो सकती झंकृत हो तो ठीक शुभ और सन्नाटा ही रह जाए तो भी शुभ दोनों में मूल्य का कोई भी भेद नहीं शून्य सिद्ध हुए और जिनके भीतर से खूब संगीत जगा ऐसे सिद्ध हुए दोनों का अनुभव एक दोनों की उपलब्धि एक दोनों की अनुभूति एक पर कोई गाता है कोई चुप रह जाता है यह प्रत्येक की आंतरिक क्षमता पर निर्भर है जैसे स्त्री और पुरुषों का भेद है ऐसा ही यह भी भेद है इसमें जो पुरुष होंगे मेरा अर्थ शारीरिक रूप से नहीं है जिनकी चित्त की दशा पुरुष की होगी वे चुप रह जाएंगे जिनकी चेतना की दशा स्त्री की होगी उनके भीतर बड़े गीत छंद फूटेंगे तुम देखते नहीं छोटे छोटे बच्चों में पहले बच्चियां बोलतीं, फिर बच्चे बोलते पहले भी बोलती हैं और फिर जिंदगी भर भी बोलती रहती मुल्ला नसुद्दीन से उसके एक मित्र ने पूछा कि जब तुम्हारे पिताजी मरे तो उनके आखिरी शब्द क्या थे मुला नसुद्दीन कहा आखिरी शब्द माताजी आखिरी दम तक सात थी उन्हें बोलने का अवसर ही नहीं मिला तुमने देखा छोटी बच्चियां छोटी छोटी बच्चियां एक साल पहले बच्चों से बोलने लगती और उनके बोलने में कुशलता होती स्त्रण चित्त की क्षमता है अभिव्यक्ति पुरुष चित्त की क्षमता है मौन महावीर पुरुष चित्त के परम परिष्कार जैसे मीरा स्त्री चित्त का परम परिष्कार फिर पुरुषों में भी मीरा जैसे लोग हुए हैं जैसे चैतन्य जैसे कबीर जैसे सूर जैसे दुलन और फिर स्त्रियों में भी पुरुषों जैसे लोग हुए हैं जैसे राबिया जैसे कश्मीर की लल्ला जैन तीर्थंकरों में एक स्त्री तीर्थंकर भी हुई मल्लीबाई मगर जैन शास्त्रों में मल्लीबाई को भी मल्लीनाथ ही कहा जाता है बाई का उपयोग नहीं किया जाता इसलिए अधिक लोगों को यही ख्याल है कि मल्लीनाथ भी पुरुष थे और इसके पीछे कारण भी हैं क्योंकि जैन शास्त्र कहते हैं कि स्त्री देह से मोक्ष हो ही नहीं सकता पुरुष देह से ही मोक्ष हो सकता है इसलिए मल्लीबायु को उन्होंने स्त्री माना ही नहीं मोक्ष हुआ उसको पुरुष ही माना मल्लीनाथ ही माना यह पुरुषों की परंपरा है यह मौनियों की परंपरा है इसका यह अर्थ नहीं कि स्त्री देश से मोक्ष नहीं होता यह तो वैसी होगा जिसे मीरा को मानने वाले कहने लगे कि पुरुष देश से मोक्ष नहीं होता यह आधा सत्य है हां इस परंपरा में महावीर की परंपरा में स्त्री देश से मोक्ष होना बड़ा मुश्किल है असंभव ही मानना चाहिए क्योंकि पूरी परंपरा की प्रक्रिया पुरुष की है है संकल्प की है समर्पण की नहीं संघर्ष की है समर्पण की नहीं दुर्धर्ष संघर्ष की है इसलिए तो महावीर को महावीर नाम मिला नाम तो उनका वर्धमान था लेकिन दुर्धर्ष संघर्ष किया वो जो छत्री होना है वो जो पुरुष होना है वो कोई महल छोड़ देने से नहीं छूट जाता तलवार छोड़ देने से कोई छत्री पर नहीं छूट जाता है तलवार भी छूट जाए तो हाथ छतरी के छतरी के ही और प्राण छतरी के छतरी के ही और तुम ब्राह्मण के हाथ में तलवार भी दे दो तो भी क्या करेगा खुद ही को मार मूल नुकसान कर ले और छतरी के हाथ में लकड़ी भी तलवार बन सकती हाथ भी तलवार हो सकते उसकी आत्मा उसके भीतर का स्वभाव छतरी का है जैनों की परंपरा है छत्रियों की परंपरा है उनके चौबीस तीर्थंकरी छत्री संघर्ष उसका स्वर है और मौन उसकी साधना है इसलिए यह बात ठीक ही है कि अगर मल्लीबाई पहुंच गई तो चमत्कार है मानना चाहिए कि वो पुरुष ही है आंतरिक रूप से पुरुष है और फिर तुम्हें पता है कृष्ण भक्तों में ऐसे लोग भी हैं जैसे मीरा ने कहा मीरा जब गई वृंदावन के एक मंदिर में जहां की स्त्रियों को आने की मनाही थी क्योंकि मंदिर का पुजारी बड़े विक्षिप्त रूप से ब्रह्मचरी के पीछे पड़ा था स्त्री को देखते ही नहीं था मंदिर के बाहर नहीं आता था मंदिर में स्त्रियों को नहीं आने देता था जब मीरा पहुंची तो उसने आदमी बाहर खड़े कर रखे थे कि मीरा को अंदर नहीं घुसने देना मगर मीरा का नाच उसकी मस्ती भूल ही द्वार गए द्वारपाल और मीरा नाश्ती भीतर प्रवेश कर गई उन्हें याद जब तक आया जब तक याद आया तब तक तो वो भीतर पहुंच भी चुकी थी पुजारी पूजा कर रहा था उसके हाथ से थाल गिर गया घबराहट जो लोग दमन कर लेते हैं वासनाओं उनकी को उनकी यही गति होगी स्त्री को देखकर उसके हाथ से थाल गिर गया ये ऐसी कमजोरी बहुत नाराज हो गया उसने मीरा स भीतर क्यों प्रवेश किया मेरे मंदिर में स्त्री को प्रवेश नहीं मीरा ने जो वचन कहे वो याद रखने जैसे मीरा ने कहा मैंने तो सोचा था कि कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई पुरुष नहीं तो आप भी एक पुरुष और हैं मैंने तो सुन रखा है कि कृष्ण को जो भी मानते हैं वे सभी ये मानते हैं कि कृष्ण के अतिरिक्त तो और कोई पुरुष नहीं और आप ये क्या पूजा कर रहे हैं किसकी पूजा कर रहे हैं अभी तक सखी भाव पैदा नहीं हुआ अभी तक राधा नहीं बने अभी पुरुष हो तुम अभी तक तुम पुरुष हो तीर की तरह चुप गई होगी छाती में बात लेकिन क्रांति घट गई पैरों पर गिर पड़ा पुजारी उसने कहा मुझे क्षमा कर दो ये तो मुझे ख्याल में ही नहीं आया कि केवल कृष्ण ही पुरुष है कृष्ण के मार्ग पर तो कृष्ण ही पुरुष हैं क्योंकि वो मार्ग स्त्रण चित्त का मार्ग है परमात्मा एकमात्र पुरुष है बाकी सब स्त्रियां यह समर्पण का मार्ग होगा अगर तुम समर्पण के मार्ग से चल सको हरिहर तो तुम्हारे भीतर गीत पैदा होंगे तुम्हारी वीणा बजेगी तुम नाचोगे अगर तुम समर्पण के मार्ग से न चल सको संकल्प का मार्ग स्वीकार करो वह तुम्हें रुचि कर लगे तो तुम्हारे भीतर मौन के फूल खेलेंगे दोनों सुंदर दोनों शुभ और दोनों में कुछ भी चुनाव करने की आवश्यकता नहीं है जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल होगा घटेगा और वही उचित है और जो तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल हो उसी अनुसार चलना ऐसा ना कर लेना कि अपनी आकांक्षा को अपने स्वभाव के ऊपर थोपने लगो ऐसा ना कर लेना कि स्वभाव तो संकल्प का हो और गीत और नाच होना चाहिए इसलिए अपने ऊपर आरोपित करने लगो संकल्प को छोड़कर समर्पण को तो तुम झूठे हो जाओगे तो फिर तुम्हारा नाच ऊपर ऊपर रहेगा गीत ऊपर ऊपर रहेगा तुम उससे भीगोगे नहीं आदर न होओगे, उससे कुछ लाभ भी ना होगा वह व्यर्थ हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निजता को ध्यान में रखना चाहिए स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भया भया जो महावीर का धर्म है वो मीरा का नहीं जो मीरा का धर्म है वो महावीर का नहीं महावीर मीरा के रास्ते से चले बड़े पाखंड में पड़ जाएंगे और मीरा महावीर के रास्ते से चले तो मिथ्या हो जाएगी इसलिए कोई आकांक्षा थोपना मत सहज भाव से अपने स्वभाव को अपनी निजता को जियो जो भी उसमें से फूल निकलेंगे शुभ होगा कोई नहीं जानता बीज के टूटने के पहले कोई घोषणा नहीं कर सकता कि बीज टूटेगा फूल कैसे होंगे पत्ते कैसे होंगे और यह शुभ है यह सुंदर है कि मनुष्य के संबंध में भविष्यवाणी नहीं हो सकती मनुष्य की स्वतंत्रता ऐसी हां तुम्हारे संबंध में छोटी छोटी भविष्यवाणियां हो सकती वही जोशी तुम्हारे संबंध में करते रहते हैं, मगर वो व्यर्थ की बातें बाहर की बातें भीतर की बातों के संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती कोई जोश नहीं कह सकता कि किस घड़ी में किस मुहूर्त में ध्यान फलेगा कोई जोशी नहीं कह सकता हां ये बता सकता है कि लाटरी की टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी तुम्हारे घोड़ा जीतेगा, जीतेगा कि नहीं जीतेगा धंधे में लाभ होगा कि नहीं होगा इस तरह की छुद्र बातें बता सकता है क्योंकि छुद्र बातें गणित के भीतर आ जाती लेकिन कुछ ऐसा विराट भी है जो गणित के बाहर छूट जाता तर्क के बाहर छूट जाता है न कभी भीतर आता है ना आ सकता है इसलिए कोई नहीं कह सकता किस घड़ी किस पल में समाधि फलेगी और कोई नहीं कह सकता कि तुम्हारी समाधि में कैसे फूल लगेंगे कोई भी नहीं कह सकता लगेंगे तभी लोग जानेंगे लगेंगे तभी तुम भी जानोगे इतना ही मैं कह सकता हूं कि अगर चलते रहो तो एक दिन पहुंच जाओगे एक दिन फूल जरूर लगेंगे और तुम भी चमत्कृत होोगे और तुम भी विश्व में विमुक्त होगे क्योंकि तुम्हारे लिए भी वो बिल्कुल अनजान और अपरिचित होंगे नए होंगे तुम्हारी बुन से मुलाकात पहली बार होगी तुम अपने आमने सामने पहली बार खड़े हो अपने परम सौंदर्य को पहली बार देखोगे उस संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है लेकिन अगर तुम्हें लगता हो कि तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल तुम्हारी प्रार्थना है तो जरूर प्रार्थना करो बीन मेरी मौन कब झंकृत करोगी प्रेम पाटल पुष्प प्रतिमे हैं